संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व कृपाचार्य द्रोणाचार्य और अस्वस्थामा का जन्म तथा उनका कौरवों से संबंध जन्मेजा ने पूछा भगवान आप कृपा करके मुझे कृपाचार्य के जन्म की कथा सुनाइए वैशम जी ने कहा जन्मेजा महर्षि गौतम के पुत्र थे शारद्वान वे बाणों के साथ ही पैदा हुए थे उनका मन धनुर्वेद में जितना लगता था उतना वेदाभ्यास में नहीं उन्होंने तपस्या तपस्यापूर्वक सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए शरद्वान की घोर तपस्या और धनुर्वेद में निपुणता देखकर इंद्र बहुत भयभीत हुए उन्होंने शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की देवकन्या भेजी वह धनुर्धर शरद्वान के आश्रम में जाकर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 और उस कन्या को छोड़कर तुरंत वहाँ से यात्रा कर दी उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा था इसलिए वह दो भागों में विभक्त हो गया उसने एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई संयोगवश राजर्षि शांतनु अपने दलबल के साथ शिकार खेलते हुए वहाँ आ निकले किसी सेवक की दृष्टि उधर पड़ गई उसने यह सोच कर हो न हो ये बालक किसी धनुर्वेद के पारदर्शी ब्राह्मण के हैं राजर्षियों को सूचना दी उन्होंने कृपा परवस होकर उन बालकों को उठा लिया और ये तो अपने ही बालक हैं ऐसा सोचकर घर ले आए उन्होंने उन बच्चों का पालन पोषण और यथोचित संस्कार किया तथा उनके नाम कृप क्रिप एवं कृपी रख दिए जब शरदवान को तपोबल से यह बात मालूम हुई तब वे भी राजर्षी सांतनु के पास आए और उन बालकों के नाम गोत्र आदि बतला चारों प्रकार के धनुर्वेदों विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी थोड़े ही दिनों में बालक कृप सभी विषयों के परमाचार्य हो गए अब कौरव और पांडव यदुवंशी तथा अन्य राजकुमारों के साथ उनसे धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे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 श्र शास्त्रों में प्रवीण हो गए जन्मेजय ने पूछा भगवान द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ था उन्हें अस्त्र कैसे मिले थे और कौरवों के साथ उनका संबंध किस प्रकार हुआ साथ ही यह भी सुनाइए कि श्रेष्ठ अस्त्रवेत्ता अश्वस्थामा का जन्म कैसे हुआ वैशंपायन जी ने कहा जन्मेजय पहले युग में गंगा नामक स्थान पर महर्षि भरद्द्वार रहा करते थे वे बड़े व्रतशील और यशस्वी थे एक बार भी यज्ञ कर रहे थे उस दिन सबसे पहले ही वे महर्षि को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए वहीं उन्होंने देखा कि घृताची अक्सरा स्नान करके जल से निकल रही हैं उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी जब उनका वीर्य स्खलित होने लगा तब उन्होंने उसे द्रोण नामक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 उन्होंने शरद्वान की पुत्री कृपी से विवाह किया वह बड़ी धर्मशीला और जितेंद्रिया थी कृपी के गर्भ से अश्वस्थामा का जन्म हुआ उसका अश्वस्थामा नाम होने का कारण यह था कि उसने जन्मते ही उच्च सर्वा अश्व के समान स्थाम अर्थात शब्द किया था अश्वस्थामा के जन्म से द्रोणाचार्य को बड़ा हर्ष हुआ वे वहीं रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे इन्हीं दिनों आचार्य द्रोण को मालूम हुआ ये जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं द्रोणाचार्य उनसे धनुर्वेद संबंधी ज्ञान और दिव्य अस्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चल पड़े अपने शिष्यों के साथ महेंद्रा चल पर पहुंचकर उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया और बतलाया कि मैं महर्षि अंगिरा के गोत्र में भरद्वाज ऋषि के द्वारा बिना योनि संसर्ग के ही पैदा हुआ हूँ मैं आपके पास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 एक दूसरे का मुँह ताकने लगे इसी समय उनकी दृष्टि पास के ही एक ब्राह्मण पर पड़ी जिन्होंने अभी अभी नित्य कर्म समाप्त किया था उनका शरीर दुर्बल और रंग सांवला था सभी राजकुमार उन्हें घेरकर खड़े हो गए ब्राह्मण ने राजकुमारों को उदास देखकर कर मुस्कुराते हुए कहा राम राम धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिबल और अस्त्र कौशल को तुम लोग कुएं में से एक गेंद नहीं निकाल सकते देखो मैं तुम लोगों की गेंद और अपनी यह अंगूठी अभी कुएं से निकालता निकाल देता हूं। तुम लोग मेरे भोजन का प्रबंध कर दो यह कहकर उन्होंने अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी युधिष्ठिर ने कहा भगवान आप कृपाचार्य की अनुमति मिल जाने पर सर्वदा के लिए भोजन पा सकते हैं अब द्रोणाचार्य ने कहा देखो ये एक मुठ्ठी सीके हैं इन्हें मैंने मंत्रों से अभिमंत्रित कर रखा है मैं एक सीख से गेंद छेद देता हूं और फिर दूसरे सीखों से एक दूसरी को छेद कर तुम्हारी गेंद खींच लेता हूं। द्रोणाचार्य ने वैसा ही किया राजकुमारों के आश्चर्य की सीमा न रही उन्होंने कहा भगवान आप अपनी अंगूठी तो निकालिए द्रोणाचार्य ने बाढ़ का प्रयोग करके बाण सहित अपनी अंगूठी भी निकाल ली अंगूठी निकली देख राजकुमारों ने कहा आश्चर्य है आश्चर्य है हमने तो ऐसी अस्त्र विद्या और कहीं नहीं देखी आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए और बताइए कि हम लोग आपकी क्या सेवा करें द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम लोग यह सब बात भीस्म जी से कहना वे मेरे रूप और गुण से मुझे पहचान जाएंगे राजकुमारों ने नगर में लौटकर कर भिष्म से सारी बातें कही वे यह सब सुनते ही समझ गए कि हो न हो ये महारथी द्रोणाचार्य आ गए हैं उन्होंने निश्चय किया कि अब इन राजकुमारों को द्रोणाचार्य से ही शिक्षा दिलानी चाहिए वे तुरंत स्वयं जाकर द्रोणाचार्य को लिवा लाए और उनका खूब स्वागत सत्कार करके उनके शुभागमन का कारण पूछा द्रोणाचार्य ने कहा भीष्म जी जिस समय मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ शिक्षा प्राप्त कर रहा था उसी समय पांचाल राज के पुत्र द्रुपद भी हमारे साथ धनुर्विद्या सीख रहे थे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 और उसके गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी अस्वस्थ का जन्म हुआ एक दिन की बात है गोधन के धनी ऋषि कुमार दूध पी रहे थे अस्वस्थ उन्हें देखकर दूध पीने के लिए मचल गया और रोने लगा उस समय मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा गया यदि मैं किसी कम गाय वाले के गाय ले लेता तो उसके धर्म कर्म में अड़चन पड़ती बहुत घूमने पर भी मुझे दूध देने वाली गाय न मिल सकी जब मैं लौट कर आया तब देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे आटे के पानी से अस्वस्थ को ललचा रहे हैं और वह अज्ञान बालक उसे ही पीकर यह कहता हुआ नाच रहा है कि मैंने दूध पी लिया अपने बच्चे की वह हंसी और दुर्दशा देखकर मेरे चित्त में बड़ा क्षोभ हुआ मैंने सोचा धिक्कार है मेरे इस दरिद्र जीवन को मेरे धैर्य का बांध टूट गया विस्म जी अब मैंने सुना कि मेरा प्रिय सखा द्रुपद राजा हो गया है तब मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ प्रयत्न पूर्वक उसकी राजधानी के लिए चल पड़ा मुझे द्रुपद की प्रतिज्ञा पर विश्वास था परंतु जब मैं द्रुपद से मिला तब उसने अपरिचित के समान कहा ब्राह्मण देवता अभी तुम्हारी बुद्धि कच्ची और लोक व्यवहार से अनभिज्ञ है तुमने क्या ही बेझड़क कह दिया कि मैं तुम्हारा सखा हूँ अरे भाई जो मिलते हैं वे भी हैं उस समय हम तुम दोनों समान थे इसलिए मित्रता थी अब मैं धनी हूँ तुम निर्धन हो मित्रता का दावा बिल्कुल व्यर्थ है तुम कहते हो कि मैंने राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी उसका मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है तुम चाहो तो एक दिन अच्छी तरह इच्छानुसार भोजन कर लो वहाँ से चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की है द्रुपद के तिरस्कार से मेरा कलेजा जल रहा है मैं अपनी प्रतिज्ञा शीघ्र ही पूर्ण करूँगा मैं गुणवान शिष्यों को शिक्षा देने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ आप मुझसे क्या चाहते हैं मैं आपकी क्या सेवा करूँ भीषम ताम ने कहा अब आप अपने धनुष से डोरी उतार दीजिए और यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद और अस्त्र की शिक्षा दीजिए कौरवों का धन वैभव और राज्य आपका ही है हम सब आपके आज्ञाकारी सेवक हैं आपका सुभागमन हमारे लिए अहोभाग्य है